नमस्कार दोस्तों जियो ने चुपचाप अपना नया तीन सौ रुपए वाला प्रीपेड प्लान लॉन्च कर दिया है पहली नजर में यह प्लान एक नया और बेहतर ऑप्शन लगता है लेकिन जब आप इसे ध्यान से समझते हैं तो कहानी कुछ अलग नजर आती है दरअसल प्लान पूरी तरह नया नहीं है बल्कि पहले से मौजूद तीन सौ रुपए प्लान का ही अपडेटेड वर्जन है जिसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें जोड़कर कीमत बढ़ा दी गई है अब सबसे पहले समझते हैं कि दोनों प्लान में क्या सामान है दोनों प्लान में आपको रोज एक दशमलव डाटा मिलता है अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है रोज 100 सौ मिलते हैं और सबसे खास बात दोनों में कैलेंडर मंथ वैलिडिटी दी जाती है साथ ही जियो टीवी और जियो ए क्लाउड जैसे फीचर्स भी दोनों प्लान में पहले से मौजूद हैं यानी रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए दोनों प्लान लगभग एक जैसे हैं अब बात करते हैं तीन रुपए वाले नए प्लान की इस प्लान में दो नई चीजें जोड़ी गई है पहली करीब चौदह रुपए का टॉक टाइम और दूसरी गूगल जेमिनाई प्रो का ऑफर जो करीब अट्ठारह महीने के लिए दिया जा रहा है सुनने में यह ऑफर बड़ा लगता है लेकिन अगर हम रियल यूज की बात करें तो ज्यादातर यूजर्स के लिए ये दोनों चीजें ज्यादा काम की नहीं है आज के समय में कॉलिंग पहले से ही अनलिमिटेड मिलती है इसलिए 14 रुपए का टॉक टाइम ज्यादा मायने नहीं रखता और जहां तक गूगल जमेनाई प्रो की बात है तो 90 प्रतिशत यूजर्स इसका इस्तेमाल नहीं करते यानी यूजर को ऐसी चीजें दी जा रही है जिनकी जरूरत कम है लेकिन इसके बदले कीमत जरूर बढ़ा दी गई है अब सवाल यह है कि क्या तीन सौ वाला प्लान धीरे धीरे हटाया जाएगा अगर ट्रेंड को देखें तो ऐसा लगता है कि कंपनियां यूजर्स को धीरे धीरे महंगे प्लान की तरफ शिफ्ट कर रही है पहले सस्ता प्लान दिया जाता है फिर उसी में बदलाव करके नया महंगा प्लान लॉन्च किया जाता है पिछले साल जब रिचार्ज के दाम एक साथ बढ़ाए गए थे तब काफी यूजर्स ने नंबर पोर्ट कर दिए थे शायद उसी वजह से अब कंपनियां धीरे धीरे कीमत बढ़ा रही हैं। अब बात करते हैं 5G की अभी तक तो जियो ने फाइव के लिए अलग से कोई प्लान लॉन्च नहीं किया है फाइव अभी भी फोर प्लान के साथ फ्री दिया जा रहा है इसलिए कंपनियां छोटे छोटे बदलाव करके अपनी कमाई बढ़ाने की कोशिश कर रही है तो आखिर यूजर के लिए क्या सही है अगर आप एक सामान्य यूजर हैं और सिर्फ डाटा कॉलिंग और एसएनएस का इस्तेमाल करते हैं तो तीन रुपए वाला प्लान अभी भी ज्यादा वैल्यू देता है लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा ऑफर जैसे जुमेनाई प्रो की जरूरत है तभी तीन रुपए वाला प्लान आपके लिए सही हो सकता है अंत में बस यही कहना है कि रिचार्ज करने से पहले अपनी जरूरत जरूर समझें क्योंकि हर नया प्लान आपके लिए जरूरी नहीं होता धन्यवाद